ग्रंथि ंथि जय श्री श्रीनताय गौर हरिमो वंदेहमं श्रीगुरोपकमलगुरू वैष्णव श्री साग्र जात सह गण रघुनाथान तमाम सजीव साध्विम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्री, श्री, श्री, श्री कृष्ण पादा सह गणलता श्री यस्य प्रसादः विशाखाविता भगवत्साद य गति क्या स्मरन तस् शिम वंदे गुरो श्रीचरणारी तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वर वृषुहांसुते प्रणमा हरिप्रिय नारायण नमस्कृत नं नरम चुम दिवीं सरसव व्यास्तो जयंदीर वाचाकुभ्यपा सुंदुभ्यु पत्ता पावलेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो राशे हे रूप ऊपुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टयुग्म्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुत मंद मते दया बोलोशु वृंदावन बिहारी लाल की जय परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत सप्तम परच्छेदिर्गौ आश्रय जाति प्रेम का आस्वादन प्राप्त करने के लिए जहा श्री कृष्ण ही श्री राधा कांति और राधा भाव धारण करके विराजमान है उन गौरांग प्रभु से श्री चैतन्य महाप्रभु से श्री बदनावतार वैश्व नावतार श्रीमद व्यास अवतार श्रीमदाचार्य जी मिल रहे हैं दोनों ही भागवत स्वरूप हैं दोनों मिल हैं और मिलन प्रसंग बहुत ही मधुर है शास्त्र ये निर्धारण करते हैं कि विचारों में कहीं मतभेद हो सकता है परंतु व्यक्ति में कभी भी मतभेद नहीं है महापुरुषों में कभी भी किसी दूसरे को निंदित करने की प्रवृत्ति नहीं है कभी किसी दूसरे के मत का खंडन भी किया जाता है तो वह खंडन अपने विचार को स्थापित करने के लिए ही किया जाता है एक शास्त्रीय सिद्धांत है एक सार्वभौम सिद्धांत है कि नहीं निंदा निंदय निंदय तुम प्रवर्तित स्वमतम स्थापय निंदा कभी किसी दूसरे की निंदा करने के लिए व्यक्ति की निंदा करने के लिए या उसके सिद्धांत की निंदा करने के लिए भी नहीं व्यक्ति की बात तो बहुत दूर की है व्यक्तित्व की किसी की निंदा करना तो बहुत दूर की बात है तत्वता तो सिद्धांत की भी निंदा करने के लिए नहीं है जहां पूर्व पक्ष रखा रखा जाता है जहां तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है वह तुलनात्मक अध्ययन सर्वदा सर्वदा अपने स्वत की स्थापना करने के लिए ही होता है इसलिए शिव महाप्रभु के और बल्लाचार्य के मिलन के प्रसंग में जहां कुछ ऐसा दिखता है कि जैसे एक दूसरे के मत का खंडन किया जा रहा है या स्थापना की जा रही है वो तत्वता न तो मत का खंडन है न वह व्यक्ति का खंडन है परंतु अपने चरित्र नायक की महिमा का स्थापन करने के लिए कई बार अपने मत और अपने व्यक्तित्व इनको कुछ प्रकाश देने के लिए हाईलाइट करने के लिए कभी कभी ऐसा लगता है कि दूसरे के मत का कहीं खंडन किया जा रहा है परंतु वह खंडन कभी भी खंडन नहीं है वह अपने मत की स्थापना करना ही है और तुलनात्मक अध्ययन करने से कहीं अपने सिद्धांत में एक चमक चमक विशेष रूप से उसकी जो विशेषता है उनका कहीं विशेष रूप से प्रकाशन होता है इसीलिए प्रतिपक्ष के रूप में पूर्व पक्ष के रूप में किसी सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है और यहां पर तो पूर्व पक्ष भी नहीं इस प्रसंग में बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रसंग है ये और इसमें बात सावधानी के साथ में कहीं किसी की भावनाओं को आहत न किया जाए और बड़े आदर के साथ में कहीं अन्याने में स्वचरित नायक की महिमा के गायन में अनावश्यक रूप में कहीं वैष्णव अपराध और आचार्य अपराध का पात्र न बन जाए इस बात का ध्यान रखते हुए इस प्रसंग को बड़ी सावधानी के साथ में ग्रहण करना चाहिए जो मूल बात है वो मूल बात यही है कि नहीं निंदा निंदय निंदाई तुम प्रवर्तें स्वतम स्थापित हो निंदा निंदनी की निंदा करने के लिए नहीं है वह अपने मत की उसका उद्देश्य उसका मोटिव अपने मत की स्थापना करना ही होता है कभी कभी अपने मत की स्थापना करने के लिए न्याय और व्याकरण इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है श्रीमंग महाप्रभु ने भी पूर्व प्रसंग में बंग कवि के प्रसंग में श्री स्वरूप दामोदर ने ये कही कह दिया था कि व्याकरण न जो नहीं जानता है जो न्याय नहीं जानता है जो साहित्य नहीं जानता है अलंकार शास्त्र नहीं जानता है वह लीला काव्य का गायन क्या करेगा इसका मतलब है सबकी आवश्यकता है और एक पुरानी उक्ति है वैशेषिक और व्याकरण इन दो की तो बहुत आवश्यकता है प्रत्येक शास्त्र के लिए काणादम पाणनियम शास्त्रों को कार्यकम यह एक प्रसिद्धि है एक उक्ति है काणाद का मतलब है कणाद ऋषि के द्वारा स्थापित सिद्धांत अर्थात साक्षिक अर्थात वैशेषिक या न्याय और व्याकरण पाणियम का तात्पर्य व्याकरण कणाद ऋषि का शास्त्र और व्याकरण शास्त्र ये सर शास्त्रों सर्वशास्त्रो कारक संपूर्ण शास्त्रों के लिए उपकारक इसलिए स्वल्प तर्क और स्वयं शास्त्र इनकी आवश्यकता हर जगह होती है उनसे बचा भी जा सकता है व्याकरण से भी नहीं बचाया जा सकता है और का अर्थात जो वैशेषिक है उस वैशेषिक से भी पूरी तरह से नहीं बचा जा सकता है न्याय और तर्क इनकी कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ती ही है इसलिए वैष्णवगण पहले तर्क करते हैं तर्क में अपने जो सिद्धांत पदार्थ है उसको मुख्य कर ही प्रस्तुत होता है जब अपने प्रमेय पदार्थ को कोई व्यक्ति स्थापित नहीं कर पाता है उस समय वह बितंडा जैसे मार्गों को अपनाता है बितंडा का मतलब है झगड़ा करना झूठे तर्क देना करके बात को कहीं ना कहीं ले जा करके किसी दूसरे के साथ में व्यक्तिगत आक्षेप करते हुए तुम कुछ नहीं जानते हो तुम क्या पढ़े, पहले पढ़ के आओ ये करो वो करो ऐसी जो बातें कहना है ये तब होती है जबकि बात को कहीं प्रादित नहीं किया जाता है तो जो बिटंडा है वो बिटंडा सबसे बात का सोलहवा पंद्रहवा वह एक साधन है अन्यथा प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन इत्यादि जो है उनके माध्यम से ही अपने प्रमेय पदार्थ को सिद्ध करना यही सारे शास्त्रों का सारे दर्शनों का मूल सिद्धांत है इसी दृष्टि को अपने दिमाग में रखते हुए पृष्ठभूमि में रखते हुए श्रीमद महाप्रभु और श्री बल्हचार्य दोनों का मत अलग अलग नहीं है किसी को नीचे दिखाना यह तात्पर्य नहीं है उसमें यह दिखाना है कि एक मत तो है जो कि कहीं बाइस तर्कों को लेकर के प्रस्तुत कर रहा है पर तो बाह्य तर्क प्रधान नहीं है जो कथ्य है वो प्रधान है इसलिए बाहरी वस्तुओं को जो प्रमाण दिए गए उन प्रमाणों को प्रधान करके नहीं मानना चाहिए मुख्य जो दृष्टि होनी चाहिए वो प्रमे पर दृष्टि होनी चाहिए और प्रमे दोनों ही महापुरुष आचार उनके एक से हो करके विराजमान इसी दृष्टिकोण के साथ में आगे कह रहे हैं कि महाप्रभु कह रहे हैं कि बल्हचार्य चरण उन्होंने कहा कि कल काल में जो कृष्ण नाम धर्म है उसका आपने प्रचार किया बड़े महिमा की बात है जगत में आप कृष्ण नाम का प्रचार करने वाले हैं यदि कृष्ण प्रेम नहीं है तो फिर जीवन ही व्यर्थ है कृष्ण एक प्रेम प्रेमदाता शास्त्र प्रमाण श्री कृष्ण ही प्रेम के दाता होकर के विराजमान है ये दोनों ही महापुरुष इन दोनों का सिद्धांत है महाप्रभु कहे सुन भट्ट महामती श्री बलवाचार्य जी तेर में प्यार है श्री बल्लाचार्य कह रहे हैं बल्भाचार्य से सुनम महाप्रभु कह रहे हैं कि हे भट्ट हे महामति मेरी बात को सुनो मैं तो एक मायावादी सन्यासी हूँ ये महाप्रभु का कथन है मैं मायावादी सन्यासी हूं मैं विष्णु भक्ति कुछ नहीं जानता हूं मुझे जो कुछ भी भक्ति मिली है वो इन वैष्णवों का प्रभाव है और बड़ी चतुराई के साथ में श्री महाप्रभु ने अपने व्यक्तित्व को यहाँ प्रकट कर दिया क्योंकि किसी वस्तु का किसी व्यक्ति का प्रभाव जो पड़ता है श्री प्रभुगत ब्रह्मचारी जी महाराज एक नीति के श्लोक का प्रयोग करते थे कि पांच वस्तुओं से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है वस्त्रण बपुषा वाचा विद्या, विनय पांच बका रहे इन पांच बकारों से महत्वम लगते न रहा एक व्यक्ति गौरव को प्राप्त करता है बकावी पंचमता है महत्वम लगते न रहे बस् सबसे पहले ड्रेस ठीक ठाक होनी चाहिए थटल्ला कपड़ा पहनकर कहीं यदि कहीं सभा में जाओ तो कोई समझेगा नहीं कि ये विद्वान भी है थोड़ा सा धन से थोड़ा सा माने एक पंडित जैसा कपड़ा वस्त्र होना चाहिए और ऐसा भी नहीं कि बड़ा धोता बड़ा पोथा मस्तक पगड़ा बड़ा और अक्षर नहीं भी जाना घटाटो पे पूछ <laughs> तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए दोनों चीज है एक उचित वेशभूषा होनी चाहिए वस्त्र फिर बपुषा जो विद्वत्ता है उसके अनुसार जो अपना शरीर है वो भी कहीं सुंदर होना चाहिए कुरूप इत्यादि शरीर हुआ तो वो उतना प्रभाव नहीं करेगा जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत बड़ा असर डालती है इसलिए अध्यापक के प्रभावित करती है उसकी बॉडी लैंग्वेज लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो कहीं कहीं किसी को प्रभावित करी के ऊपर उसका नियंत्रण होना चाहिए इनका उच्चारणों का चयन करें इसके लिए एक बात कही गई कि व्याघ्री यथा हरे बसम नचपी रहे भीता पतन भेदे लो तब्बत शब्दांग प्रयोग कि जैसे एक शेरनी जिन दांतों से जिन दाहाओं से वो अपने शिकार को मारती और खाती है उन्हीं दाहाओं से वो अपने बच्चे को भी उठाती है पंथ इतना दबाव रखती है कि बच्चा गिरे नहीं और बच्चे को चोट भी नहीं लड़े दांत भी नहीं गड़े इतना संतुलित अपना दबाव रखेगी कि बच्चा गिरेगा भी नहीं और बच्चे को दांतों के बीच में दबाने पर चोट भी नहीं आएगी इसी तरह से शब्दों का उच्चारण वक्ता के द्वारा अध्यापक के द्वारा इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें शब्द स्पष्ट रूप से श्रुद गोचर हो और उनका अर्थ कहीं सामने प्रकट होता रहे तो वस्त्रण बपुशा बाचा अपना अध्ययन भी उसका शास्त्रीय अध्ययन भी कहीं कहीं होना चाहिए और फिर अंतिम चीज है विनय विद्या और उसमें विनम्रता भी होनी चाहिए दूसरे की बात को सुने धैर्य से और वो क्या कहना चाह रहा है विद्यार्थी का क्या प्रश्न है इसको सुने और फिर सही टू द्वारा बिल्कुल पिन पॉइंटेड उत्तर दे यह भी उसकी एक विशेषता होनी चाहिए ये नहीं कि पूछा गया है खेत की वो कह रहे हैं खलिंग की ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिए तो अपनी विद्या के साथ में विषय से बढ़कर के वह उत्तर दे महाप्रभु का जो वक्त ता का गुण है वो यहां पर प्रकट हो रहा है कि अपनी विनय की रक्षा करते हुए महाप्रभु अपने सामने कोई महाविद्वान बैठा है परम विद्वान बैठा है उसके आगे अपने व्यक्तित्व को कैसे प्रकाशित किया जाए इसको बड़ी चतुराई से महाप्रभु प्रकट कर देते हैं और ये कहते हैं कि महाराज आप विद्वान हैं हमको भी मान लो ये कह रहे हैं कि हमको भी ऐसा वैसा समझना नहीं हम भी प्रत्येक क्षेत्र में कहीं ना कहीं दखल रखते हैं हम भी कहीं कही न कहीं किसी न किसी वस्तु के जैक ऑफ एवरी व्हीकल मास्टर ऑफ मन वाली जो बात है वो कही है कुछ न कुछ हम भी कुछ न कुछ एवरी ट्रेड उसके हम जैक हैं हम पे भी कुछ है इस बात को बड़ी चतुराई के साथ में परंतु तो बड़ी विनम्रता के साथ में महाप्रभु प्रस्तुत करते हैं पहले अत्यंत विनम्रता दिखाई बोले हम तो मायावादी सन्यासी हैं हम तो कुछ जानते नहीं है विष्णु भक्ति क्या होती है परंतु हमारे साथ में इतने महापुरुष जन विराजमान है इन महापुरुष जनों की कृपा से विद्या के जितने भी पक्ष हो सकते हैं चाहे दर्शन हो चाहे काव्य हो चाहे वो उपासना हो चाहे व्यवहार हो भक्ति हो रासो हो उन सारे दर्शनों के पक्ष को हमको इन विद्वानों की कृपा से वे हमको प्राप्त हुए हैं और चुपके से पीछे से ये सरका लिया कि हमको ऐसा वैसा समझना हम भी सब जानते हैं ये महाप्रभु की बड़ी चतुराई है ये चतुराई के साथ में क्योंकि जब शास्त्रार्थ करने के लिए बैठे हैं तो प्रतिपक्ष के सामने अपने स्वरूप को भी कहीं ना कहीं प्रकट करना ही चाहिए तो महाप्रभु कह रहे हैं अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर तार संगे निर्मल अद्वैत आचार्य साक्षात ईश्वर है इनके संग में रहने से मेरा मन निर्मल हो गया है श्रेय दे रहे हैं दूसरे को परंतु तो अपने व्यक्तित्व तो का भी कहीं प्रकाशन कर रहे हैं कि कोई दूसरा कहीं घटाटों पर पूजित नहीं हो जाए ऐसा नहीं है कि बड़ा धोता बड़ा पोथा मत्स्य के पकड़ा बड़ा घटा पूछे ऐसा ना हमने तो विनम्रता के साथ में ये कह रहे हैं श्रेय दूसरे को दे रहे हैं परंतु तो अपने व्यक्तित्व का भी कहीं कहीं प्रकाशन कर रहे हैं सर्व शास्त्र कृष्ण भक्ति नहीं याद समे अभित आचार्य परम आचार्य हैं और संपूर्ण शास्त्र में कोई सी भी ऐसी विधा नहीं है शास्त्र की जिसमें ये विद्वान न हो पारंगत न हो दर्शन हो वैद्यक हो ज्योतिष हो तंत्र मंत्र हो झाड़ा फूकी होता सब में परम कुशल उन जैसा आचार्य नहीं है और उन जैसा स्क्वाय जो पंडित है वो कहीं दूसरे के नहीं मिलेगा कोई भी विषय उसमें सब में कुशल वैद्य शास्त्र कुछ भी हो उसमें सारी सारी जितनी भी विधाये हैं उन सब विधाओं में परम परम सर्वशास्त्र कृष्ण भक्ति में इनके समान नहीं है अतएव अद्वैत आचार नाम इसलिए इनका नाम आचार है आचलोदी शास्त्रार्थांत शास्त्रों के अर्थ को इन्होंने चुन लिया इनकी कृपा से वृक्षों के भीतर भी कृष्ण भक्ति हो गई इनकी वैष्णवता की शक्ति का कहां तक मैं वर्णन के कहीं से पारे कौन इनका वर्णन कर सकता है और को देते हुए महाप्रभु ने मानो दिखा दिया हम भी कोई कम नहीं है हम अद्वितचार्य से हमको भी कहीं कहा मिली हुई है एकाएक कहीं अभिभूत नहीं हो जाए ये अपने व्यक्तित्व को भी कहीं प्रकाश कर दिया विनम्रता तो चाहिए परंतु तो विनम्रता के साथ साथ कहीं हीनता भी नहीं होनी चाहिए जो विनम्रता कहीं हीन भावना को भावनाटी कॉम्प्लेक्स उसका समानांतर नहीं है विनम्रता एक अलग चीज है इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स एक अलग चीज है महाप्रभु अपने स्वरूप को भी कहीं प्रकट कर रहे और नित्यानंद अभुत साक्षात ईश्वर और नित्यानंद प्रभु इनका वैराग्य क्या कहना ये तो साक्षात ईश्वर है भावन मादे मत कृष्ण प्रेम के सागर भावन माद में मक्त हैं कृष्ण प्रेम के सागर हैं इसलिए श्री वैराग्य और अवधूत पने में भी कि भी शिक्षा हमको इनसे मिले नहीं को हम तो सन्यासी है मायावाली सन्यासी है अपनी विनम्रता भी रख रहे हैं और अपने एक गुण को भी कहीं प्रकाशित कर दिया अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे कोई अपने अपने आप को कहीं सभा के बीच में प्रस्तुत करे इसी प्रकाश महाप्रभु आत्म परिचय प्रदान करते हुए बड़ी विनम्रता के साथ में परिचय देते हुए विराजमान हो रहे ये विद्धता की एक पद्धति है चतुराई की एक पद्धति है षडुण व्यक्ता भट्टाचार्य सार्वभौम श्री सार्वभौम भट्टाचार्य उनका क्या कहना वे ष दर्शन के वेता है ष दर्शन को जानने वाले हैं जहां न्याय और मीमांसा आत्म तत्व को केवल सत मानती है सांस और वैशेषिक ये आत्मा के दो गुण मानते हैं सत और चित दोनों मानते हैं योग और वेदांत ये दो दर्शन जो हैं ये आत्मा के तीन गुण मानते हैं सचित आनंद इस प्रकार दो दो गुणों के माध्यम से आत्मा का जो निज गुण है वो निज गुण का प्रकाशन होता है और जहां आत्मा को सचित आनंद माना गया वहां ही मोक्ष में परम सुख की प्राप्ति होगी अन्य अनित, अन्यथा मोक्ष में आनंद नहीं होगा मोक्ष जलबत हो जाएगा इसलिए मोक्ष का स्वरूप केवल दुख से नवृत्ति नहीं है केवल ज्ञानता की प्राप्ति ही नहीं है बल्कि आनंद का अनुभव भी है ये पूर्ण व्यक्तित्व व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी की जो पूर्णता है वो तब आएगी जबकि इन षठ दर्शनों को कहीं समझा जाए तो षठ दर्शन वेदता भट्टाचार्य सारुभूम सारुभ भट्टाचार्य का क्या कहना वे दर्शनों के वेदता है शर्शन जगत गुरु और भागवतोत्तम शर्द दर्शन में जगत गुरु भी है और भागवतोत्तम भी है इनकी भक्ति भी अपूर करके अपूर्ण होकर के मोरे भक्ति युगे पाप श्री साधु भट्ट ने ही मुझे भक्ति योग का पाप दिखाया छल कर रहे हो गड़बड़ सार्व भट्टाचार्य को उपदेश देने वाले महाप्रभु हैं परम हुआ तार जाल कृष्ण भक्ति योग सार। इनकी कृपा से ही मैं कृष्ण भक्ति योग उसका सार समझ पाया हूं इनके साथ में यदि मैं, मैं संवाद नहीं करता तो मेरा इतना ज्ञान विकसित नहीं होता अध्यापक के लिए गुरु गुरु है पर गुरु के लिए विद्यार्थी सबसे बड़ा अध्यापक है ये शिक्षा शास्त्री जो उन्हें बिहार अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि विद्यार्थी के द्वारा अध्यापक कैसे शिक्षा ग्रहण करता है देता नहीं है करता भी तो है तो जानल भक्त योग साथ इनके साथ में संवाद करते हुए भक्त योग का साथ मैंने जाना है और रामानंद राय महाभागवत प्रधान श्री राय रामानंद भी विराजमान हैं मैं कुछ नहीं जानता ये जानते परंतु तो कई संकेत नहीं दे रहे कि इन हमको प्राप्त हुआ है और विद्या के प्रज्ञा के जितने भी क्षेत्र हैं उन प्रज्ञा के क्षेत्रों में जो महारत्न हैं उन रत्नों को कहीं संकलित करने का सौभाग्य हमको भी प्राप्त हुआ है उन रत्नों से कहीं विभूषित होने का सौभाग्य हमको भी प्राप्त हुआ इससे कुछ कुछ हमें भी है मान लो ये कहीं व्यंजना से प्रकट हो रहा है ताते प्रेम भक्ति पुरुषार्थ राग मार्ग प्रेम भक्ति सर्वाधिक जानी इनके द्वारा मैंने ये जाना कि प्रेमा भक्ति ही पुरुषार्थ श्रोमणी है और प्रेमा भक्ति में भी राग मार्ग प्रेमा भक्ति में सर्वोत्तम होकर के विराजान राम मालिक के द्वारा श्री कृष्ण की जैसी सेवा की जा सकती है वैसी सेवा ऐश्वर्य के द्वारा या केवल प्रेमा भक्ति के द्वारा नहीं की जा सकती है यह राय रामानंद से जाना और दास सक्ष वासल्य मधुर भाव आप दास सखा गुरु कांता आश्रय जहा मैंने इनके द्वारा ये जाना कि शांतरस को तो उसे कहेंगे जहां पर कृष्ण को ब्रह्म माना जाए ज्ञान किसको कहेंगे जहां ब्रह्म को कृष्ण माना जाए उसका नाम है ज्ञान जहां कृष्ण को ब्रह्म माना जाए उसका नाम है शांतरस ज्ञान में और शांतरस में ये अंतर है कि जहां ब्रह्म को कृष्ण माना जाए ब्रह्म को जगत माना जाए सर्व खुद ब्रह्म उसको हम कहेंगे ज्ञान ज्ञान मार्ग परंतु जहां कृष्ण को ब्रह्म कृष्ण को परमात्मा माना जाए तो उसको कहा जाएगा शांत रस उस शांत रस को एक तरफ रख दो फिर दास्य सख्स बासल्य और मधुर ये चार रस हैं इन चार रसों के दास सखा गुरु और कांता ये चार आश्रय होकर के राजमार्ग में विराजमान है राजमार्ग उसे कहेंगे जहां पर व्यक्तिगत संबंध के द्वारा कृष्ण की आराधना हो जहां कृष्ण को ब्रह्म या परमात्मा माना जाए वो शांत रस है परंतु जहां कृष्ण को कहीं अपना सैव्य अपना सखा अपना पाल्य अपना प्रेमास्पद माना जाए तो उसको कहा जाएगा राजमार्ग तो जहां मैन टू मैन रिलेशनशिप हो उसका नाम है राजमार्ग और इस राजमार्ग में मधुर भक्ति ही सर्वोत्तम होकर के विराजमान है यह मैंने श्री राय रामानंद से सीखा है श्री राय रामानंद ने कही जब मैं दक्षिण यात्रा के लिए गया था उस समय इनके साथ में मैं इनसे मैंने सीखा है शांत कृष्ण है। में कृष्ण निष्ठा है दास में एक गुण और बढ़ गया कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा, एक और गया, कुछन कुछन सेवा में एक गुण और बढ़ गया कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा असंकोच बुद्धि में एक गुण और बढ़ गया कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा असंकोच बुद्धि लाल्यता पाल्यता ज्ञान लाल पाल कृष्ण मेरा वार्ड है मैं उसकी गार्जियन हूं यह लाल्यता पाल्यता ज्ञान वो मेरा लाल्य है मेरा पाल्य है मैं वाइड हूं मैं संरक्षक हूं ये ज्ञान और मधुर में एक गुण और बढ़ गया कि वहां देह तक का समर्पण करके प्यारे की सेवा की जाए सर्वात्म समर्पण तो कृष्ण निष्ठावी है कृष्ण सेवावी है कृष्ण का मुझे असंकोच बुद्धि भी है कृष्ण का मुझे सब प्रकार से पालन करना है और इसके बाद में फिर सर्वात्म ना अपने आप को देह को भी समर्पित करके प्यारे की सेवा करनी है ये जो भाव है यह मधुर भाव तो मधुर भाव सर्वोत्तम भाव होकर के विराजमान तो पहले विधिमार्ग को अलग किया और विधिमार्ग को अलग करके फिर राग राजमार्ग का यहां वर्णन कर रहे हैं कि दास से सच्चे बासन मधुर आ दास सखा गुरु कांता आश्रय या ये चार उसके आश्रय होकर के विराजमान तो जहां ब्रह्म को कृष्ण माना जाए वो है ज्ञान जहां कृष्ण को ब्रह्म माना जाए वो हुआ शांत भक्ति जहां कृष्ण को अपना दास सखा पुत्र पिता या प्रिय समझ करके उसकी सेवा की जाए और उसमें ब्रह्म और परमात्मा के सारे लक्षण देख लिए जाएं, केवल संचारी भाव के रूप में तो उसको हम कहेंगे राजमार्ग रथ कृष्ण ईश्वरे अरे जब तेरा जो ईश्वर है उसमें हमारी रति हो नंद बाबा कहने लगते हैं रतिर्ण कृष्ण ईश्वर कृष्ण को ईश्वर कहने लगते हैं परंतु तो कृष्ण को ईश्वर मान नहीं रहे हैं कि... ईश्वर का अपने भाव का संचारी भाव हो जाती है है कोई को बेटा ऐसा को बनो देवता भी ईश्वर कहता हो ये ये जो भाव है तो वहां पर जो बासल जो ऐश्वर्य ब्रह्म भाव है वो ब्रह्म भाव परमात्मा भाव वह भी निज राग संबंध का पोषण बन करके संचारी बन करके वह विराज ट्रांजिस्ट करने वाला बन करके वह विराजमान हो जाए तो ईश्वर संचारी निज भाव का संचारी भाव बन करके वो अन्य अन्य जितने भी भाव हैं वे अन्य भाव निज भाव के संचारी बन करके विराजमान हो जाते हैं श्रीमत महाप्रभु कह रहे हैं इसीलिए कि ऐश्वर्य ज्ञान युक्त केवल भाव आर ऐश्वर्य ना पाए भ्रजेंद्र कुमार ये जो से सच्चे दासन मधुर भक्ति है यह मधुर भक्ति भी चार प्रकार की जो राग भक्ति है वो राग भक्ति भी दो दो प्रकार की हो सकती है कहीं ऐश्वर्य भाव युक्त हो उसको कहेंगे ऐश्वर्य विश्वा और जहां ऐश्वर्य भाव नहीं है उसको हम कहेंगे शुद्धा श्री नंद बाबा यशोदा का जो कृष्ण में प्रेम है वह वा शुद्ध वासल्य है देवकी बसदेव का जो कृष्ण में प्रेम है वह प्रेम मिश्रित है ऐश्वर्य गंधी है। इसी प्रकार श्री अर्जुन का कृष्ण में जो सक्ष भाव है वह ऐश्वर्य गंधी है परंतु श्री रामा का कृष्ण में जो भाव है वह शुद्ध है वह केवला है तो केवला और मिश्रा ये दो रूपों में ये चारों भाव विराजमान हो जाएंगे सख्स भी दास भी तो ब्रिज में जो चित्रक पत्रक नंद बाबा के सखा है नंद बाबा के महल के जो दास हैं वे सदा ये विचार रखते हैं कि हमारे राजा हैं श्री ब्रज नंदराय और उनके ये राजकुमार हैं इसलिए हम इनकी सेवा कर रहे हैं राजकुमार रूप में उनकी सेवा की जा रही है परंतु द्वारका में की प्रभृति जो कृष्ण के सेवक हैं वे कृष्ण को अपना स्वामी भी मानते हैं और साथ के साथ में ब्रह्म भी मानते हैं ब्रह्म रूप में भी मानते हैं तो उनकी जो मिश्र भक्ति है दासी भक्ति वह कहीं मिश्रित होकर के विराजमान और मधुर मतलब में श्री रुक्मणी जी श्याम सुंदर तनिक सा परिहास करते हैं श्री द्वारकाधी परिहास करते हैं तो कहने लगती हैं, मैं आपके समान विभूति में नहीं हूं आप तो अनंत वैकुंठ के नायक होकर के विराजमान हैं। पंत ब्रिज में ये भाव श्री प्रियागणों में नहीं है वहां प्रिया प्यारे की सेवा करके और सेवा करवा करके प्यारे को अपूर्व सुख प्रदान करती है ऐश्वर्य में कभी की स्थिति में ऐश्वर्य भाव आता भी है तो वह निज भाव को पोषित करने वाला ही मात्र होता है क्या है कोई को प्यारो ऐसा जो कि बिखन सार्थे विश्वगुप्त सखे उदे वाख को ले निज भाव का पोषक संचारी भाव है ट्रांजिस्टर है ट्रांजिस्ट भाव है उसको पोषित करने वाला है उसको बैकिंग करने वाला है वो मुक्ष भाव नहीं इसलिए कह रहे हैं कि ऐश्वर्य ज्ञान युक्त और केवल ये दो तरह के भाव हैं पूर्व में है ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्ति और ब्रिज में है केवला भक्ति ऐश्वर्य ज्ञान ना पाए ब्रिजेंद्र कुमार श्री ब्रजेंद्र कुमार को ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है ब्रजेंद्र कुमार को प्राप्त किया जा सकता है केवल राज संबंध के द्वारा एक बार कृष्ण को समझ लिया कृष्ण ब्रह्म परमात्मा ईश्वर सब कुछ है और कोठली बात करके उस ऐश्वर्य के ऊंची टाख पे रख दी हाथ जोड़ दिए ढंड और फिर कृष्ण के साथ में जो कुछ भी संबंध है वो व्यक्तिगत संबंध हो रहा है जितना भी व्यवहार है वो व्यक्तिगत व्यवहार हो फिर ऐश्वर्य का बीच में ध्यान नहीं है इसीलिए श्री सुखदेव जी ने कहा नायन सुखा पे भगवान देहनाम गोपी का ज्ञान नाम चात्म भूता नाम यथा भक्ति मताम इस प्रकट लीला में इस वृंदावन में माने अंगुली निर्देश करते हुए पृथ्वी का स्पर्श करते हुए कह रहे हैं माने इस भूमि के ऊपर श्री कृष्ण की जब लीला है उसमें नायन सुखापो भगवान उसमें यह श्री कृष्ण भगवान हैं परंतु तो इन कृष्ण को न तो सरलता से प्राप्त किया जा सकता है न कृष्ण को प्राप्त करके उतना सुख प्राप्त किया जा सकता है न कृष्ण को प्राप्त करके उतना सुख दिया जा सकता है सुख के तीन तरीके हैं सरलता से प्राप्त होना एक अर्थ कृष्ण को सुख देना यह दूसरा अर्थ और कृष्ण का सेवा करके सबसे ज्यादा सुख की प्राप्ति करना ये तीसरा अर्थ ये सुखाप के तीन अर्थ माने सरलता से इजीली अवेलेबल कोई दूसरा नहीं है सुखाप दूसरा नहीं है श्री कृष्ण को भक्ति के द्वारा <coughs> जैसे सुख दिया जा सकता है ऐसा सुख किसी दूसरे प्रकार से नहीं दिया जा सकता है और कृष्ण के वैयक्तिक संबंध के द्वारा सेवा करते हुए जो सुख लिया जा सकता है जितने सुख की अधिकता मिलेगी वो सुख की अधिकता जो श्री नंदनी को श्याम सुंदर की सेवा करते हुए प्राप्त हो रही है ऐसे सुख की सेवा वैकुंठ में भी नहीं तो न तो लिया जा सकता है न दिया जा सकता है न सरलता से प्राप्त किया जा सकता है सुखापो की तीन न सुखाप है कौन ये भगवान देही दे को इसलिए सुख प्राप्त नहीं हो रहा है कि वे कृष्ण की लीला को केवल मनुष्यमत मान रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात हो गई हम भी तो अपने बच्चों से इतना ही प्रेम करते हैं अपने चिंटू पुटू से भी तो वही प्रेम है ऐसे नंदवारों का प्रेम होगा चलो तो देना नाम कहकर के वे कृषि की अवज्ञा कर रहे हैं। और ज्ञान नाम चार्मूता नाम और जो ज्ञानी हैं उनको भी वे सुखपूर्वक प्राप्त नहीं है सुख देने वाले नहीं है सुख सरलता से प्राप्त नहीं है सुख लेने वाला उनसे भी नहीं है तीनों चीज सुख आपके जो तीनों औरते हैं वो संसारियों को नहीं क्योंकि संसारी कृष्ण की लीला को प्राकृत ही समझते हैं कृष्ण को इतिहास पुरुष मानते हैं और इतिहास पुरुष होने के समाज के कारण प्रकृति ही मानते इसलिए उनको भी सुख नहीं है और ज्ञानियों को इसलिए नहीं है कि ज्ञानी ये समझते हैं कि माया से आवृत होकर के श्री कृष्ण कहीं सामने प्रकट हो गए हैं कृष्ण का स्वरूप में स्वरूप भी माएक ही है हां इतना अंतर है कि हमारे शरीर में सत्व और स्तम तीनों मिले हुए हैं कृष्ण का शरीर केवल सत्व गुणात्मक है शुद्ध सर्वात्मक है प्राकृति रजोगुण तमोगुण उसमें कहीं उसको प्रभावित नहीं, नहीं।, नहीं कर रहे हैं और वैल्यू नहीं उनको ओवरटेक नहीं कर रही है रजोगुण तमोगुण सत्वगुण को ओवरटेक नहीं कर रही इतना मानते हैं कि वो शुद्ध सत्व हैत्व काम ही नहीं करेगा इससे ज्ञानी को तो योनि मिलेगा तो देना भी गए देवी नाम को भी खारिज कर दिया फिर ज्ञान नाम को भी खारिज कर दिया कि ज्ञानी भगवत स्वरूप को रजोगुण तमुण से रहित सत्म मानते हैं इसलिए वे भगवत स्वरूप को कहीं कुल मिलाकर के प्राकृत मान रहे हैं और प्राकृत माने के कारण उनको भी परम सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है ज्ञान नाम चात्म भूताना और आत्मभूत जो है आत्मभूत का जो सिद्ध हो गए हैं ब्रह्म साहिब जी को प्राप्त कर रहे हैं उन्होंने भगवत स्वरूप को भी कहीं मायक समझ करके उसकी अवहेलना कर दी और उनका अपना शरीर भी छूट गया ऐसी स्थिति में आत्मभूतान आत्मभूत जो है उनको भी श्री कृष्ण लीला में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा शुरू शुरू में तो इंटरेस्ट था शुरू शुरू में तो अभिरूचि थी कि कृष्ण लीला के द्वारा संसार छूटेगा परंतु तो संसार जैसे छूटा वैसे कृष्ण लीला को उनको उसकी उनको आवश्यकता नहीं रही जब खिचड़ी पक गई तब प्रेशर कुकर और लाइटर और स्टोव इनकी जरूरत नहीं रही साधन का त्याग हो जाए आप यथा भक्त मिताल हो जैसे भक्त वालों को प्राप्त है भक्ति में भी जो वैदी भक्ति हैं उनमें भी, है, उन भी कहीं कृष्ण से प्रीति तो है परंतु कृष्ण से प्रीति कहीं कंडीशनल है टर्म कंडीशन जुड़े हुए हैं क्योंकि कृष्ण ब्रह्म हैं इसलिए हम उनसे प्रेम कर रहे हैं नंदा यशोदा जब यशोदा जी कृष्ण को बांध रही हैं उस तो समय श्री शुभ जी कह रहे हैं कि देहिनाम भक्तमताम कृष्ण को देही मानते हुए और अपने आप को भी देही मानते हुए जहां श्री कृष्ण को बाधा जा रहा है जैसे प्रीति इन यशोदा को प्राप्त है ऐसी प्रीति और किसी को नहीं बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय यहां पर नहीं नन्ना, ही प्रवर्त स्वमत स्थापय तुम जो केवल भक्ति है उसकी स्थापना करने के लिए तुलनात्मक तो कम्प, ये कंपरेटिव जो स्टडी की गई वो कंपरेटिव स्टडी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है अपने मत को सुस्थिर करने के लिए ही यह कंपरेटिव स्टडी की गई है कि सामान्य देहियों को नहीं ज्ञानियों को नहीं आत्मभूतों को नहीं वैधी भक्तों को भी नहीं जैसे कि देहनाम भक्त मताम जो मुझे प्रिय करके कृष्ण को मानते हैं उनको जैसी प्राप्ति है वैसी प्राप्ति और किसी दूसरे को नहीं है आत्मभूत शब्द कहे पारिषद गण आत्मभूत शब्द जो है उसके द्वारा देनाम चात्म नाम। माने जो निज परिकर यशोदानंद श्री राधिका ललता श्री सोल मधुमंगल इत्यादि जो हैं उन पार्षद जनों को जैसा प्रीति की प्राप्ति है शुद्धा केवल भक्ति वालों को जैसी प्रीति की प्राप्ति है वैसे ये भगवान नायन सुखापह किसी दूसरे के लिए सुख प्रदान करने वाले नहीं है तो आत्मभूत शब्द के द्वारा पार्षद गण मान पार्षद गणों का निरूपण किया गया ऐश्वर्य ज्ञाने लक्ष्मी न पाए ब्रजेंद्र नंदन आत्मभूत का ये अर्थ किया को प्राप्त आत्मभुत का एक अर्थ है यहाँ पर एक अर्थ कर रहे हैं आत्मभुत का तात्पर्य है बैकुंठ का जो पर कर है उसको भी प्राप्त नहीं है बैकुंठ बैकुंठ और आत्मभूतर नहीं है नायन श्री उन्नतां रहते प्रसादम स्वर्योशताम नलिन गुचाम तो रासोत्सव से भुजदंड गीत कंठ लब्धा शामां उद्घातु कि श्री उद्धव जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि नायम श्रीयोग लक्ष्मी को भी ये नायम श्रीयोग ये जो कृष्ण हैं उनकी जैसी कृपा इन ब्रजवासी जनों को गोपियों को प्राप्त हुई गोपियों की वंदना में उद्धव कह रहे हैं छह श्लोकों का प्रयोग किया उद्धव ने उनमें एक श्लोक है कि नायन श्रीयंग श्री माने लक्ष्मी भी इस प्रसाद को प्राप्त नहीं कर सकी जैसा कि प्रसाद श्री ब्रिज गोपी को प्राप्त हुआ ब्रज गोपियों के बराबर कोई दूसरा नहीं है इसलिए अपने युग का सर्वश्रेष्ठ विद्वान वो उद्धव भी गोपियों की वंदना करता है कि वंदे नंद ब्रजशाम पाद रे ब्रज की जो गोपी है उनके चरणों की वंदना नहीं चरण की रेणु की वंदना कर रहा हूं रेणुओं की भी नहीं कही एक वचन का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं पाद रेणु रेणुवाणी कहा पाद रेणुवा काल का प्रयोग नहीं है सिंगुलर का प्रयोग है कि एक कर की भी मैं वंदना करने के लिए बैठो तो मैं पूरा वर्णन नहीं कर सकता हूं कौन कह रहा है अपने युग का सर्वश्रेष्ठ स्कॉलर वो उद्धव कह रहा है स्वर योषप नलिन गुतुनिया फिर स्वर्ग की जो देव, देवांगना है उनका तो कहना ही कि आप एक तो बेइज्जती बेस्त्री क्या है नलिन ग केवल इस बात पर ऐठ होंगे कि हम पद्मायिका है हमारे शरीर से पद्म शरी की सुगंध कमल सरि की सुगंध है हम बड़ी सुंदरी है, इस बात को भावे ऐड करें परंतु तो उनका वो उनकी गुण कहीं बिकने वाले नहीं है यहाँ पर ब्रिज में उनको कोई खरीदने वाला नहीं है तो नल को रचा तो कुतुन कमल शरी की कांति और सुगंध वाली कोमलता वाली स्वरता स्वर की जो अफसरा हैं, बिचारी उनकी तो कुतः उनकी तो चर्चा ही क्या है वे तो कहीं टिकती नहीं है।, रासो शाम। है कोई ऐसी प्रिया? लक्ष्मी को भले यहां पर लक्ष्मी में भी ये सामर्थ्य नहीं कि रास में श्याम सुंदर की भुजा को या अपनी भुजा को श्याम सुंदर के गले में डाल करके जो नृत्य कर सके और श्याम सुंदर को अपने गले में श्री नारायण को अपने गले में भुजा डाल करके अपने साथ में नचा ले जग कलम बाम दृशा मनोहरम जो वाम दृक है सुंदरी ब्रज की गोपी उनके मन को हरण करने के लिए श्री श्याम सुंदर उनसे प्रार्थना करते हुए उनको बुला रहे हैं और उनके गले में माल डाल करके नृत्य कर रहे हैं लब्धाशीषाम और इन गोपियों को जो आशीष माने अभिलाषाएं प्राप्त हुई उद्गार ब्रिज सुंदरी नाम जैसा सौभाग्य मिला वो स्वर योलाम कोता स्वर की अप्सराओं को कहा होगा ब्रिज सुंदरी नाम कह करके ये दिखलाया कि ये ब्रिज की सुंदरी केवल प्रेम में प्रेम में नहीं प्रेम की बात तो बाद में करेंगे आज आप कंपटीशन कर लो सुंदरी सौंदर्य में भी तुमसे कहीं अधिक बढ़ ये सुंदरी नाम शब्द देकर के दिखलाया कि लक्ष्मी से सौंदर्य में भी इन इनकारों का सौंदर्य कोई कम नहीं केवल सौंदर्य के कारण केवल प्रेम के कारण ही कृष्ण वशीभूत हुए सो बात नहीं है प्रेम की बात तो बाद में करेंगे उसको तो तुम कहीं प्राप्त कर ही नहीं सकते हो कहीं दिखती नहीं हो कंपिटिशन में सौंदर्य में भी तुम इन गोपियों की तुलना में कहीं टिक नहीं सकती रासो रासठ लब्धाशीषाम कहीं भुर्ण भुर्ण नाम है पाठ कहीं सुंदरी नाम है और ब्रिज सुंदरी पाठ बहुत चमत्कार पूर्ण है अमेजिंग है क्योंकि तो सौंदर्य में भी यह कम नहीं है अन्य जितने भी गुण हैं बीना बजाना नृत्य करना काव्य रचना करना चित्रकारी करना इन गुणों में भी पाक रचना श्रृंगार धारण सुंदर कुंज रचना इन सबों में भी कोई भी जगत की नायिका इनकी तुलना नहीं कर सकती है वृज सुंदर ऋणा भल्ले जय जय जय क्या है? हीरा सभी के जो श्लोक हैं उनको श्री महाप्रभु श्रीमदभागव से चयन कर रहे हैं रत्नों को चयन कर रहे हैं क्या गोताखो रहे ये ये श्रीमदभागवत समुद्र उसमें से चुन चुन करके जो बढ़िया से बढ़िया श्लोक तो उनको एकदम सटीक जो श्लोक हैं उन श्लोकों को यहां प्रस्तुत कर रहे हैं क्या आत्मभूत का मतलब है ऐश्वर्य और ऐश्वर्य में भी ब्रज ऐश्वर्य ब्रज का जो परकर है उस ब्रज के परकर की कोई तुलना नहीं है शुद्ध भाव सखा करें इसी का विस्तार कर रहे हैं कि शुद्ध भाव में सखा कंधे पर चढ़ते हैं शुद्ध भाव में श्री यशोदा कन्हिया को बांध लेती हैं ईश्वर समझ करके नहीं बांध सकती हैं ईश्वर को कैसे बांधोगे डर जाएगी डर जाएगी परंतु तो शुद्ध भाव में बांध लेती हैं और मोर सखा मोर पुत्र कह करके इनका मन शुद्ध हो रहा है अतएव श्री सुखदेव इनकी प्रशंसा करते हैं देव बसदेव तनिक कृष्ण का कुरुक्षेत्र में ऋषियों के द्वारा महान महिमा श्रवण करते हैं कि कृष्ण ईश्वर हैं पंत लोक संग्रह के लिए ये हमको प्रणाम करे हम ऋषियों को प्रणाम कर रहे हैं ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हैं जहां से ये बात कही और इस बात को सुनकर के ऋषियों से केवल सुना और देव बसदेव हाथ जोड़ करके खड़े हो गए द्वारका में पहुंचे हैं कृष्णा और हाथ जोड़ करके खड़े हो रहे हैं और देव की जी कह रही है हाय हाय हाँ। काम फट जाए हृदय फट जाए ये रहे हैं आप हमारे पुत्र नहीं हो हाय हाय ऐसे वचन कैसे निकले नंद बाबा के मुख से तो कभी नहीं निकले कि नन्न सो पाऊ पर देव की वसदेव के मुख से निकल गए तो तुम हमारे पुत्र नहीं हो तुम तो ईश्वर हो इस बात को हमने जान दिया ब्रिज में भी गोपीकानंद कहती हैं पर तुमने में मालूम पड़ता है तू तो यशोदा का बेटा नहीं है अरे छलिया नखल गोपी का नंद अखिल देखना मंत्र आत्म दे बिखनसार्थित तो, बिखनस माने ब्रह्मा उनसे बिखनसा अर्थता ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थना करने पर विश्वगुप्त सखो दे अवतार धारण किया है क्या मालूम पड़ता है वो परमात्मा ही है कि जीव कितना भी दुख पाता रहे वो अंतरयामी होकर के हृदय में बैठा है और जरा भी प्रभावित नहीं है मरता रहे जीव उससे जरा भी प्रभाव नहीं ऐसे हमको रोते हुए देख रहा है और हमसे जरा भी प्रभावित नहीं होगा ये गोपिका भी कहती है व्यक्ति बसे भी स्थल से निगरे वास्तव में अरे तुम हमारे पुत्र नहीं हो नहीं हो और बड़ी गलती हो गई हमें हमने तुम्हें अपना पुत्र करके माना तो हो गया सारे प्रेम का चौका सारा प्रेम गो गो गोवर गो हो गया वहां पर तो ये सुखदेव जी इसीलिए सुख व्यास श्री ब्रज गोपीणा की वंदना इसीलिए करते हैं थम सताम ब्रह्म सुखानुभूतिया दासम गता नाम परदेवतेनो माया श्रुता नाम नर श्री कृष्ण जिस समय खेलने के लिए आए उस समय सखाओं के साथ में खेल रहे हैं कोई किसी के छीके को चुरा करके ले जाए वो से भैया मेरा छीका दे दे श्री कृष्ण रहे हैं अरे दे दे न आंखों लिचका रहे हैं कि देना मत वो सखा वो ले और ले कह करके, और उस को किसी दूसरे सखा को दे दे बोल तो मेरे पास में नहीं उसके पास में वो उसके पास में जाए बोल तो भैया मेरा चीखा दे दे मेरा टोसा वो तीसरे को दे दे वो चौथे को दे दे जब खूब हैरान हो जाए तब बल राष्ण से कहे तब कृष्ण दिलवा तो जहां ऐसे आनंद खेल रहे हैं जहां प्रातः काल का समय है अभी का, और सूर्य अभी पूरे आकाश में नहीं पहुंचे लंबी छाया पड़ रही है और गोवर्धन की ऊंची चोटी के ऊपर जिससे में अपनी लंबी सी छाया पड़े उस समय अपनी परछाई को देख करके है भैया देख मेरे हाथ छाया देकर कैसे है? मेरे हाथ कितने लंबे कभी अपनी छाया पड़ रही है उस छाया को ही ओलानने का प्रयास करें पर परंतु तो छाया फिर से आगे बढ़ जाए ओलानने में ही नहीं आए अपनी छाया को स्वयं लाखना चाहे तो इस प्रकार जो बालोचित क्रीड़ा है वो बालोचित क्रीड़ा कर रहे हैं कभी कोई सखा किसी कुएं में शांत कुआ है उस कुएं में झांक करके देखे अपने प्रतिबिंग को देख करके कहे कुए रे कुआ भी बोले को नरे बोलो नो देख मोते ढंग बोलियो वो कुआ भी कहे मोते ढंग बोलियो बोले अभी माथो फोड़ दूंगो एक मुक्का मारूंगो वो तो कुआ भी कहे कह रहे माथो फोड़ दूंगो एक मुक्त मुक्का मारूंगो जो बोलोगे वो प्रसिद्ध ध्वनि आएगी स्वणम जहां अपने पृथ्वी स्वर्ण उनके साथ में ही कहीं आप गाली गवोच करते हुए विराजमान हो रहे हैं सताम ब्रह्म सुखान भूत्यासियों को जो सुख है वो सुख और किसी दूसरे को नहीं है सताम का तात्पर्य है ज्ञानी ज्यान। ज्ञानी श्री कृष्ण को ब्रह्म सुखान भूति मात्र मानते हैं ब्रह्म सुख नहीं कहा ब्रह्म सुखान भूति कहा क्योंकि ब्रह्म को सिद्ध करना जीवन का लक्ष्य नहीं है कभी भी नहीं ब्रह्म सुख की अंगूठी करना ही जीवन का लक्ष्य ब्रह्म सिद्धि जीवन का लक्ष्य नहीं है ब्रह्मान ब्रह्मानुभूति जीवन का लक्ष्य है इसे थम सताम माने ज्ञानी जन ब्रह्म सुख को नहीं ब्रह्म सुख की अनुभूति को ब्रह्म सुखानुभूतिया ब्रह्म सुख की अनुभूति को परम लक्ष्य मानते दासम जो वैकुंठ के दास हैं वे परदवत परम नारायण परम व्योम नारायण करके उनकी शरणागति ग्रहण करते हैं और माया श्रुता नर धारकरणों माया श्रुत के दौर माया माने संसारी जल वे तो कृष्ण को नर्दात मानेंगे कोई इतिहास पुरुष मानेंगे जैसे हमारे बालक खेलते हैं ऐसे ये भी खेल रहे हैं तो उनको केवल अपने बालकों में इंटरेस्ट ज्यादा है कृष्ण में इंटरेस्ट नहीं है अपने बालकों जैसी चेष्टा होने के कारण कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं अंत में आसक्ति उनकी अपने लाला में हुए माया श्रोतानंद नरदार केण माया श्रोतानंद का दूसरा अर्थ हुआ मायादंबे कृपाया जो कृपालु हैं उनकी स्थिति क्या है कि वे कुमार करके उन श्री कृष्ण को मानते क्या एक एक श्लोक रत्न श्लोक है माया श्रोतानंद नरदार किरण साकम ब्रज ये कृष्ण उन सखाओं के साथ में खेल रहे हैं कभी सखा गए चल दूर हट, दूर बैठ, तो हम ना खिलाने तेरे साथ संग में रूम करे हमारे संग श्री कृष्ण कह करे अरे भैया हमें अपनी जात के जाते निकाल सो हमें ले लो ले लो हम भी तो हमें अपने संग में खिलाए लो खिलाए बहुत देर रह भैया पीतते पीतते अब तो हमको हमारा नंबर आ जाए हमारी हमारा भी आ जाए हम भी खेल लेंगे तो माया श्रपा नाम के होंगे जो कृपा पात्र हैं माया माने ममता से युक्त हैं माया के तीन अर्थ माया माने मोह संसारिक हो गए माया का दूसरा अर्थ हो गया माया का अर्थ है कृपा वो कृपा वाले हो गए वैकुंठ के दायक सेवक और माया का तीसरा अर्थ है ममता ममता युक्त कौन है श्री ब्रज के ये सुवर्ण मधुमंगल आदे सखा तो माया माने ममता माया माने कृपा माया माने आवर शंबट मोह करी माया संबट करी जो माया है उनके साथ में नर किरण नर के रूप में श्री कृष्ण खेलते हैं आहा ये साखा सखा कृषि पुण्य पुंजाहा इनके पुण्य का क्या अनुरूपण किया जाए जहां कोई कारण नहीं मिलता है और शब्द नहीं मिलते हैं तब शब्द की असमर्थता में तर्क की असमर्थता में एक शब्द ही रक्षा करता है वक्ता का वो है पुण्य आ इन्होंने कौन सा पुण्य किया है ये पुण्य शब्द का मतलब है कि इसके कारण को हम नहीं पहचान पा रहे हैं कोई तो अचंत जो कारण है उसके लिए पुण्य शब्द का प्रयोग होता है तो कृत पुण्य पुज्या मान इन इनवासियों के अधीन क्यों है इसमें कोई कारण हमको नहीं मिल रहा है इसलिए अंत में पुण्य शब्द का प्रयोग करेंगे कि हे राधे बड़े भागवीन कौन तपस्या की तो तीन लोग तारन सो तेरे अधीन तो क्या श्री कृष्ण तपस्या तो से मिले क्या जहां कोई पुण्य से मिले क्या नहीं मिलेगा वहां तपस्या का पुण्य का प्रयोग किया जाएगा ऐसे कृत पुण्य पुंजा माने पुण्य का मतलब पुण्य नहीं है सत्कर्म नहीं है पुण्य का तात्पर्य है अचंत अतर्कणी अतर्क अतर्क कोई कारण उसके कारण ये ब्रिजवासी ब्रिजवासी कृष्ण के साथ में खेल रहे हैं और श्री कृष्ण को अपने साथ में खिला रहे हैं खेलना तो बड़ी बात है खिला रहे हैं कृष्ण को भी अलाउ कर रहे हैं कि तू हमारे साथ में खेल पुण्य पुंज इनके पुण्य पुंज का क्या थिका तो इतम सताम ब्रह्म सुखानुभूतिया सताम माने जो ज्ञानी हैं, वे श्री कृष्ण को ब्रह्म सुख अनुभूति करके मानते हैं दासम गर्दैतन जो वैकुंठ के निवासी हैं, वे पर दैवत करके योगिना उनका ध्यान करते हैं परमात्मा करके ध्यान करते हैं माया श्रोतान माया के तीन अर्थ जो कृपा पात्र हैं, वे श्री कृष्ण को एक मनुष्य अवतार मात्र मानते हैं जो माया माने ममता से युक्त हैं, वो कृष्ण को अपना सखा मानते हैं और जो आवरण से युक्त हैं हम सर के लोग वे कृष्ण को एक इतिहास पुरुष मात्र मानते हैं और उनकी आसक्ति संसार में अधिक है कृष्ण में कम है तो माया माने या मोहकरी उसका नाम माया है माया का तात्पर्य है जो कृपा वो होगी वैदि भक्त और माया का तात्पर्य है ममता वो हो गए रसिक भक्त तो रसिक भक्तों को कृष्ण अपने जो वैवी भक्त हैं उनको कृपा के द्वारा कृष्ण प्राप्त और जो संसारी जन है वे उनको प्राकृत करके मांग रहे हैं माया श्रता कृष्ण खेल रहे हैं आहा ये ब्रजवासी कृत पुण्य पुंजाह पुन्य इन्होंने पुण्य नहीं किया पुण्य के भी पुंज किए हैं पुंज के भी समूह किए हैं नंद किम करो श्री एवं बहुदेव नंद भाव ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कोई शब्द नहीं मिला है इसलिए शुद्ध जी पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज हैं कौन सा पुण्य किया श्री पुण्य का मतलब वही अतर्क साधन पुण्य मैंने कर्म नहीं यशो राज महाभार श्री नंद बाबा महोदय हैं महोदय का तात्पर्य है वसुदेव जी को भी वो सुख नहीं मिला कि पुत्र जन्म होने पर जहां बधाई बांट रहे हैं बजदेव जी बधाई नहीं बांट सके आत्मा जो पुण्य मना होकर के विराजमान तो मना शब्द का प्रयोग तो यहां पर भी वही महोदय मना इतने उदार बन करके अपना बेटा होगा तो पुत्र जन्म होगा तो ऐसी उदारता आ सकती है श्री कृष्ण जिनके पुत्र होकर के विराजमान हुए और इतना आल्हाद जाता लाभ तब होगा तो वो जाता लाभ में ही इतनी महामना महाना कहीं आएगा महोदय आएगा और यशोरा इतने भाग्यशाली हैं कि पपो यश्यात हर ही श्री कृष्ण यशोरा के स्तन महान करते हुए कभी भी उनका पेट नहीं भरता है और यदि मैया छोड़ा करके दूध उतारने के लिए चली जाए स्तन नहीं कराती हुई आधा भूखे को छोड़ करके चली जाए तो गुस्सा होकर के माप तोड़ इतना ममतापन इतना अधिकार कृष्ण का बराजमान है तो पतो यश्य स्तनम हरी और किसी के भी स्तन का पान इस तरीके से नहीं किया इतनी ममता से नहीं किया जितने स्तन का पान श्री यशोदा का किया ऐसी ममता के द्वारा और किसी का सम्पान श्री ने नहीं दिया ऐश्वर्य देख ले हो शुद्ध न रहे ऐश्वर्य ज्ञान इन ब्रिजवासियों की महिमा यह है तो हाँ यह अभी ऐश्वर्य देखे लोग शुद्ध न रहे ऐश्वर्य ज्ञान ये ब्रिदवासी ऐश्वर्य का दर्शन करके भी ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं रखते हैं अतएव ऐश्वर्य है ही केवला भाव प्रधान तो केवला का जो भाव है वह प्रधान है और इसी को आगे कह रहे हैं जब यशोदा जी बांध लेती है तब त्रय आचोन शिश्चय सांख्य योगे सात उपगीय मान महात्म्यम हरिम सा मंदिर आत्मज त्रयी जिसको ईश्वर कहती है कर्म का फल लेने वाला है त्राइमाने यज्ञ की विद्या वो जिसको ईश्वर कहते हैं उपनिषद जिसको ब्रह्म कहते हैं त्रिया चोपनिषद निश्चय सांख्य जिसको पुरुष और ईश्वर कहता है योग जिसको परमात्मा कहता है सातव जिसको पासुदेव कहते हैं और इस रूप में उपगीय महात्म्यम जिन कृष्ण के महात्म का गायन करते हैं हरिम सामन्यता आत्मजन् श्री यशोदा उनको ईश्वर नहीं मान रही है उनको ब्रह्म नहीं मान रही है उनको पुरुष नहीं मान रही हैं उनको परमात्मा नहीं मान रही हैं उनको वासुदेव नहीं मान रही है, है बल्कि अपना निज का बेटा मान रही है आत्मज मांग रही है मंदित आत्म जब अपने हृदय से उत्पन्न आत्मा से उत्पन्न उनको मांग रही हिंसा मंदित आत्म ये सब सिखाई लोग महाप्रभु तो बड़ी चतुराई से अपना व्यक्तित्व भी झलका दिया एक और तो संकेत कर दिया कि हमको ऐसे ही मत समझ लेना तुम बहुत बड़े पंडित हो वह सर्वत्र आपकी ख्याति विद्यमान है परंतु तो हम भी थोड़े बहुत तो कहीं कुछ है? हमारा भी अपना व्यक्तित्व तो है क्योंकि हमने भी थोड़ा थोड़ा तो ये पढ़ा है तो यही सब सिखाए राय रामानंद ये सारा जो सिद्धांत है ये राय रामानंद ने मुझे साध्य साधन तत्व के रूप में सिखाया है अनर्गल रसवेदा प्रेम सुखानंद राय रामानंद का क्या वर्णन करूं इनमें रस की इतना ज्ञान है जिसमें कहीं अर्गला नहीं है अर्गला माने कहीं बेड़ा नहीं है कहीं रोक नहीं है अर्गला माने चेक जहां कहीं कोई किसी प्रकार का चेक नहीं है अर्गला नहीं ऐसा इनका अपूर्ण ज्ञान है रस के बेदता है परम सुखानंद रूप होकर के ये विराजमान है और स्वरूप दामोदर उनका कहना क्या दामोदर स्वरूप प्रेम रस मूर्ति श्री के अवतार ये तो प्रेम रस की मूर्ति है कैसे मुझे सुख मिले मेरा हिचंदन करना और सदा ये इनके प्रेम रस की मूर्ति है यार संगे संग ब्रजेन मधुर रस ज्ञान इनके साथ में ही ब्रज का मधुर रस मुझे ज्ञान होता है कभी रथ यात्रा के अवसर पर कुरक्षित्र लीला का श्री स्वरूप दामोदर के साथ में महाप्रभु आस्वादन करते हैं कभी जल के लिए लीला का आस्वादन करते हैं कभी मान लीला का आस्वादन करते हैं अनेक लीलाओं का पीछे के जो पांच छह अध्याय हैं, उन छह अध्यायों में श्री स्वरूप दामोदर के साथ में श्रीमद महाप्रभु ने जो रस का अनुसंधान किया वो अद्भुत है और श्री स्वरूप दामोदर ने अपने कर्चा ग्रंथों में जो लिखा वो अद्भुत शुद्ध प्रेम कामगंधहीन ब्रज गोपियों का जो प्रेम है वह कामगंधहीन है कृष्ण सुख तात्पर्य ही उसका एकमात्र चिन्ह है उसमें कामगंध कहीं भी है नहीं काम वहां होता है जहां किसी श्रोत इंद्री के द्वारा ग्राहक इंद्री इंद्री का सुख प्राप्त करती है उसका नाम है काम परंतु तो जहां श्याम सुंदर के माधुर्य का आत्मस्वरूप का आत्मा के द्वारा अनुभव किया जाए इंद्री कहीं नहीं करती है के इंद्री के द्वारा ही वो सुख मिले जहां सेवा ही सुख है प्यारे की जो सेवा की जा रही है वो सेवा ही अपने आप में सुख है और उस सेवा सुख में आत्मा को सुख की प्राप्ति हो रही है इंद्री विशेष को सुख की प्राप्ति नहीं है यह काम में और प्रेम में मूलत अंतर हुआ काम में एक रिसोर्स इंद्री के द्वारा रिसोर्स जो इंद्रिय है उसके द्वारा एक ग्राहक इंद्रिय को रिसेप्टिव जो इंद्रिय है उसको कहीं सुख की प्राप्ति हो रही है और उससे देह को सुख प्राप्त हो रहा है परंतु जहां प्यारे की सेवा करते हुए आत्मा सोम जहां सुख की प्राप्ति कर रही है इंद्री कहीं स्टैंड नहीं करती है इंद्री का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी भी कोई चिंता नहीं हुई प्यारे की सेवा मुझ बन रही है तो आत्मा को सुख देकर के आत्मा ही सुखी हो रही है इंद्री सुखी नहीं हो रही है उसका नाम है प्रेम इसलिए जगत के का जो काम है वह अंत में घृणा में और अंत में पश्चात आप में कहीं परिणत होता है रिपेन्टेंस में या डिस्गस्ट में वह परिणत होगा परंतु वृगोपिका रोगों का जो शाम सुंदर के साथ में मिलन है उस मिलन में कहीं सुरतांत जैसी स्थिति है ही नहीं वहां पर तो नित्य नव रूप में ही श्री शाम चंद्र की प्राप्ति है मिलत मिलत मिले मिले मिलन की भूल मिले रंगसों यहाँ पर कहीं यदि इंद्र का सुख होता तो प्रीति की समाप्ति होती अंत में घृणा होती अंत में कहीं पश्चाताप होता परंतु तो यहाँ पर कहीं न रस की समाप्ति है न घृणा है न पश्चाताप केवल आत्मा का सुख लिया जा रहा है इसलिए ये जो सुख है वह सुख सदा नित्य नूतन होकर के ही विराजमान जहां पर नवल बसंत नवल वृंदावन ही सर्वदा विराजमान नव यौवन सदा ही विराजमान है कहीं भी उसमें समाप्ति शीतलता कहीं है ही नहीं तो शुद्ध प्रेम गोपी गोपी का जो प्रेम है वो शुद्ध प्रेम है जो काम गंधहीन होकर के विराजमान कृष्ण सुख तात्पर्य ही उसमें विराजमान और कृष्ण को और सुख कैसे दू और सुख दू ऐसे ही मिलत मिलत और मिले मिलन की भूल मिल रहे हैं मिल रहे हैं और मिलते मिलते ही मिलन की भूल हो जाती कि पहले मिले थे और प्रत्येक क्षण यह अनुभव होता है कि आवे प्यारे का पहली प्रथम क्षण में ये दर्शन हो रहा, ये के प्रेम की है। नाटवी मटस्त कि प्यारे तेरे चरणारिंद को हमने कहीं टटोल करके देखा जत्ते सुजात आह कितने कोमल है ये चरण चरणार्दी सुजा कमल भी कठोर होगा उनसे भी कोमल ये चरण है सुजा चरणाम ब्रह उनको जब हम अपने वक्षस्थल के ऊपर मिलन में धारण करते हैं तो हम कांप जाती हैं भ्रमतधि कि हमारे वृक्षोज हैं कठोर और ये चरण हैं इतने कोमल हाय कठोर वक्षों का इन चरणों को स्पर्श कराया जाए कि नहीं कराया जाए परंतु तो कराना पड़ता है इसलिए कि तेरे मुख्य मुद्रा को देख करके कि तुझे सुख की प्राप्ति है हम तेरे चरणों को अपने वक्षों के ऊपर धारण करती हैं यदि जात चरण अम्बुर चरण अम्बुरह जो है उनको भीता डरती डरती अपने वक्षस्थल के ऊपर हम धारण करती हैं मन में विचार करती हैं कि क्या हाँ, इतने कोमल चरणों को इतनी कठोर स्थान पर कैसे स्थापित करें ऐसे चरणों से तू वृंदावन की भूमि में जब विचरण करता है तेन अटवी में उस वृंदावन की भूमि में जब घूमता है तो हम घबरा जाती हैं कि वृंदावन की भूमि कितनी कठोर है और उस भूमि में ये चरण घूम रहे हैं हाँ, इन चरणों को पीड़ा होती होगी विचार करती है कि अभी श्याम सुंदर के चरण कोमल हैं यदि पीड़ा होती होती तो फिर वे काय को कठोर भूमि के ऊपर चरण रखते वृंदावन की भूमि अवश्य ही स्थल कमलों को खिला लेती होगी अवश्य ही श्री गोवर्धन अपनी जीवरा प्रकट कर लेते होंगे श्याम सुंदर को पीड़ा नहीं होती होगी फिर विचार करती है नाना पृथ्वी को छू करके देखती है बोले नहीं नहीं, नहीं पृथ्वी तो बड़ी कठोर है इसकी तुलना में श्याम सुंदर के चरण का जो स्मरण है जो स्मृति है वो तो चरण तो बड़े कोमल हैं तो विचार करती हैं श्याम सुंदर के चरण कठोर हो जाते होंगे यदि पृथ्वी कोमल नहीं हुई पृथ्वी कठोरी है तो श्याम सुंदर के चरण कोमल हो जाने चाहिए परंतु तो कठोर हो जाने चाहिए परंतु तो वे कठोर नहीं है जरूर कठोर हो जाते होंगे ये कठोरता कहां से आई संसर्ग जा दोष गुणा भवंती संसर्ग के कारण ही दोष गुण होते हैं हमारे कठोर वक्षोभों का स्पर्श होने के कारण शाम सुंदर के चरणों में भी कठोरता आ गई होगी इसलिए कठोर भूमि पर चलते हुए उनको कष्ट नहीं हो रहा है अन्यथा कष्ट होता तो चरण पृथ्वी पर चरण रखते ही नहीं इसलिए भ्रमित थी दिन। तो निर्णय निकल पाती हैं कि चरण कठोर हुए कि पृथ्वी कोमल हुई चरणों में कठोरता आई तो कहां से आई ये भ्रमित थी बुद्धि भ्रमित रहती है और उस समय मन में विचार करती है प्यारे जरूर पृथ्वी तो कठोरी है निर्णय तो यही है कि पृथ्वी कठोरी है तेरे चरण कोमली है परंतु फिर तू क्यों घूम रहा है तब एक चौथा विकल्प चौथा ऑप्शन आता है कि तू घूम रहा है जरूर हमको कष्ट देने के लिए क्योंकि हमारे साथ में हीं मनोवैज्ञानिक शोषण है उसको करने के लिए हमको कष्ट हो इसलिए तू अपने कोमल चरणों को कष्ट दे रहा है जैसे कोई जिद्दी बालक आज मैं खाऊंगा नहीं मैं जो खाली पड़ोसी है फिर भी मैं आज खाऊंगा नहीं केवल इसलिए कि वह माता पिता को कष्ट देना चाहता है वह साइकोलॉजिकल ब्लैकमेल करना चाह रहा है तो हमारे हमारे साथ में ब्लैकमेल करने के लिए शायद कष्ट पाते हुए भी तो वृंदावन की भूमि में विचरण कर रहा है प्यारे हमको कष्ट देने के लिए तुझे कष्ट पाने की जरूरत नहीं है हमारे प्राण हमने तुम्हें तो पास में समर्पित किए हमारे प्राण तुझे लग जाए हमारी आयु तुझे लग जाए, भवदा युषाम नह हमारी आयु आयुषाम नह हमारी आयु तुझे लग जाए तू होकर के रहे परंतु तो हमारे लिए तू कष्ट मत पा हमारे प्राण तेरे ऊपर ये पंच प्राण नहीं कोट कोट प्राण भी तेरे ऊपर नौ न्यौछावर है कुरपाद भी हर वृंदावन में कहीं टंकड़ होंगे कहीं बजरी होगी कहीं नुकीले बड़े कंकर हो सकते हैं उनसे कहीं तेरे चरणों को थोकर तो नहीं लग रही है, तो है। निर्णय प्राण भी तुझे समर्पित यह है गोपियों का प्रेम इसमें कहा है निस्वार्थ काम कहां है दूर दूर तक काम का स्पर्श नहीं है काम में तो अपना स्वार्थ लेकर के अपने सुख को अपने पास में संग्रहित करके व्यक्ति दूसरे को भुला देता है परंतु यहां आत्मा आत्मा का सुख लेते हुए ही विराजमान और आत्मा को सुख देने के लिए ही निरंतर विराजमान है इसलिए कृष्ण सुख तात्पर्य लक्षण तत्सुखी भाव ही इन गोपियों का एकमात्र लक्षण होकर के विराजमान गोपियों का ज्ञान शुद्ध ज्ञान होकर के शुद्ध प्रेम होकर के विराजमान है ये सब मुझे श्री स्वरूप दामोदर की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है बोलो जय इस प्रकाशन में महाप्रभु अपने परिचय परकर का परिचय भी दे रहे हैं और उनके प्रति गौरव भाव भी श्री वल्लभाचार्य जी के हृदय में उत्पन्न कर रहे हैं उ हरी हरीबो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय श्रधेश